बच्चों एक था पता है कौन हां और एक था पता है कौन हां गधे का नाम था भोलू और कुट्टे का नाम था खेरू कुट्टे और गधे में बहुत पक्की दोस्ती थी एक दिन वे आपस में बातें कर रहे थे सुनोगे तुम भी इनकी बाचीत लो सुनो अखुआ अखुआ अखुआ अखुआ सेरू मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं रोज घेरो माल लाद कर बाजार जाऊं और फिर लौट आऊं यही गांव का छोटा सा बाजार है यही खेतों में से जाने वाले क के रातते हैं यहां काम करते करते मैं तो ऊब गया हूं और कहरू इतना काम करने पर भी मालिक मेरी पिटाई करता है आ, आ, आ, आ, आ, आ। पर भोलू हम और कर भी क्या सकते हैं मालिक को छोड़कर जा भी तो नहीं सकते <coughs> ये मालिक काम तो हमसे पूरा लेता है पर खाने को इतना कम देता है कि पेट भी नहीं भरता मेरा मालिक मुझे कल कच्चे रास्तों से लाया भाई खेरू वर्षा हो के चुकी थी इसीलिए सारे कच्चे रास्ते पर कीचड़ हो गया था कीचड़ और गीली मिट्टी में मेरे पांव धस धस जाते थे मैंने तो सोचा है कि यहां से भागकर शहर चला जाऊं वहां पक्के रास्ते हैं मैंने सुना है शहर की बात ही कुछ और है हां सुना तो मैंने भी है गांव में तो कच्चे रास्ते हैं डेरी मेड़ी पग डंडिया है जिन पर चल चल कर हम तंग आ गए शहर में खूब लंबी चौड़ी सड़कें हैं कोलतार की पक्की सड़कें जिन पर मोटर गाड़ी फर फर दौड़ती है मैंने तो कभी ना मोटर गाड़ी देखी ना रेल और ना हवाई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं शहर में खूब घूमेंगे और तमाशा आ, <laughs> <laughs> <laughs> अब खेरू और भोलू गधा शहर की ओर चल दिए पता है वे क्या गाते हुए जा रहे थे सुनो जाते हैं भई जाते हैं पग डंडी से जाते हैं जाते हैं भई जाते हैं पग डंडी से जाते हैं पग डंडी जो चकड़ी है चकड़ी मतलब मतली मतलब कटरी है जाते हैं बैठ जाते हैं पग डंडी दिखाते कर जाते हैं पग डंडी दिखाते हैं मैं पखडंडी जो कच्ची है, पखडंडी जो सक्री है, शहर की सहर को जाते हैं, जाते हैं वैं जाते हैं ja zara zara be zara batao taazle tum bare thatch se barishan se <tripe> <tripe> jaate hai bhai jaate hai pagdandi se jaate hai jaate hai bhai jaate hai pagdandi se पसची है पतंग की जो ठकरी है ठकरी मतलब पतली है पतली मतलब ठकरी है गांव छोड़ कर जाते हैं पतंग की दे जाते हैं शहर की सैर को जाते हैं जाते हैं भाई जाते हैं शहर की सैर को जाते हैं जाते हैं भाई जाते हैं मैं साथ ले लूं कह रो भैया बड़ो भैया मैं भी साथ चलूंगा सब देखना है उसको भी मैं भी साथ चलूंगा सोच <स्थाथ थिट्कूरा> लो टिटकुरा तुम हो इतने छोटे शहर में बहुत बड़े हैं काम पहुंचते पहुंचते हो जाएगी शाम हां भाई टिटकू राम सोच लो वहां पर होंगी पक्की सड़कें जिन पर चलती मोटर गाड़ियां तुम हो इतने छोटे कही, खोना जाओ भाईया। भाईया। मैं खेरो भाया बोलो भाया मैं हूँ तुमारा छोटा भाया मुझे भी साथ लेलो चलो, मैं भी सहर के सहर करूगा हुआ हुआ हुआ हुआ अच्छा तो चलो तुम भी चलो आ आओ जाते हैं भाई जाते हैं पग डंडी पे जाते हैं जाते हैं भाई जाते हैं पग डंडी पे जाते हैं पग डंडी जो कच्ची है पगडंडी जो सकरी है सकरी मतलब पतली है पतली मतलब सकरी है जाते हैं भाई जाते हैं पगडंडी से जाते हैं जाते हैं भाई जाते हैं पगडंडी से जाते हैं मैं हूं खेरू वो, वो, वो, वो। जाते हैं भाई जाते हैं पग डंडी पर जाते हैं जाते हैं भाई जाते हैं पग डंडी पर जाते हैं है है केरू है। <laughs> भोला औरकिट कोराम गाते हस्ते चल दिए शहर की तरफ गांव की कच्ची पतली सकरी पग डंडी पार करके वो सड़क के किनारे पहुँचे खुब चोड़ी पक्की दूर तक लंबी सड़क को देखकर तीनों बहुत खुश हुए और बोले वाह कितनी चोड़ी है ये सड़क हाह हाह Quint-ni paki hai ye sadaq! Trrr! Trrr! Trrr! Wah! Quint-ni hai ye sadaq! Ho <laughs> की पक डंदी की तरह की चड़ में पेर नहीं धसेंगे। और बच्चों भोलू, खेरू और टिट कुराम उस लंबी, चौडी, पकी सड़क पर चलते गए, चलते गए।